शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कड़िका श्री मधुसूदन मंडल कुछ दिनों के बाद एक विशिष्ट भक्त के साथ मेरा परिचय हुआ मैं श्री श्री महापुरुष महाराज का चरणाश्री से सेवक हूँ ऐसा जानकर वे भाग्यवान कहकर मेरी बहुत प्रशंसा करते रहे किन्तु मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ साधन भजन नहीं है हृदय में व्याकुलता भी नहीं आई जिससे ईश्वर दर्शन हो सके यहाँ तक कि स्वप्न में दर्शन भी मेरे भाग्य में नहीं हुआ यह सुनकर भक्त महाशय ने कहा ऐसा क्यों आपने जो मंत्र पाया है वह सिद्ध मंत्र है वह मंत्र एक हजार बार जप करने से ही आपको स्वप्न में दर्शन होगा वह वैसा कुछ नहीं है मैं शुरू से ही संख्या रखकर जप नहीं करता था अतः संख्या की ओर दृष्टि न रखकर उसी समय से मन में जय करना आरंभ जप करना आरंभ किया नाव में गाड़ी में कर्मस्थल में हाथ पैर धोते या बातचीत करते समय यहाँ तक कि खाते या सोते समय भी जप चलता था एक नशे की तरह हो गया था दो दिनों तक यही भाव चला फलस्वरूप लगातार दो रातों में दो स्वप्न दिखाई पड़े दर्शन हुआ बहुत ही पूर्ण दर्शन प्रथम रात्रि में गुरुदेव की उज्जवल मूर्ति देखी। क्रमशः मूर्ति श्री ठाकुर की मूर्ति में परिणित हो गई और श्री ठाकुर की मूर्ति भी आद्याशक्ति माँ काली की मूर्ति में रूपांतरित होकर अदृश्य हो, हो गई दूसरी रात को मैंने देखा श्री गुरुदेव कणधार होकर मुझे ले चल रहे हैं वह दृश्य अभी भी नेत्रों के ऊपर तैर रहा है वह स्वप्न देखकर आशा और आनंद से मन भर गया और गुरु शक्ति के संबंध में भी विश्वास दृढ़ हुआ एक पत्र में उस स्वप्न का वृत्तांत लिखकर मैंने गुरुदेव को जताया उन्होंने उत्तर भी लिखा यह स्वप्न अच्छा है किंतु है तो यह केवल स्वप्न ही यह स्वप्न भक्ति विश्वास प्राप्त करने में कुछ सहायता दे सकता है सही किंतु इसका कोई मूल्य नहीं है ऐसा दर्शन जागृत अवस्था में होना चाहिए तुम वैसी ही प्रार्थना करना इसके अनंतर एक अवधूर साधु से मेरा परिचय हुआ उन्होंने श्रीमत महापुरुष महाराज की बात सुनकर कहा आपको क्या आपने जो जहाज को के साथ अपनी नाव बांध ली है इत्यादि उन्होंने फिर से पूछा क्या आपको कोई साधन मिला है मैंने उत्तर दिया साधन कैसा है मैं नहीं जानता मैंने केवल मंत्र पाया है अवधूत साधु की बात सुनकर मन द्विधा में पड़ गया उसके बाद ही एक दिन मैं श्री गुरुदेव की सम्मति जानने के लिए उनके चरणों में पहुंचा ऐसा लगा मानो गुरुदेव पहले से ही सब जान सुनकर तैयार बैठे हैं इस कारण मेरे प्रश्न पूछने के पहले ही उन्होंने कहा तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जो नाम तुमने पाया है उसी नाम का जप करना तथा साथ साथ थोड़ी प्रार्थना करना इसी से हो जाएगा उनकी कृपा से बिंदु में सिंधु हो जाता है जो मैंने बताया है वही ठीक है जान लेना इस ढंग से मैं जब भी गुरुदेव के निकट जाता तभी मन का सारा संदेह दूर हो जाता और हृदय मन पूर्ण करके ही लौट आता जितनी प्रेरणा मैं वहाँ पाता था उसके प्रभाव से कुछ दिनों तक जप ध्यान स्मरण मनन चलता था और उससे आनंद मिलता था मानो यह घड़ी में चाबी घुमाने की तरह है एक बार अपनी तथा पत्नी की बीमारी एकमात्र पुत्र का निधन एक लड़की का बहुत दिनों तक रोग भोग आदि के कारणों से साल भर तक परिवार में अशांति रही इस अग्नि परीक्षा के समय आत्म विश्लेषण कर मैं जान गया कि मेरी कुछ भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई बल्कि और पीछे हट गया हूँ मन लायक जब ध्यान कुछ भी नहीं हो रहा है अपने ऊपर धिक्कार आया सुना था शिष्य के पाप के कारण गुरु को कष्ट भोगना पड़ता है हृदय में बल नहीं है मन में एकाग्रता नहीं भगवान लाभ तो दूर की बात है अब तो मैं पतित हो गया हूँ यह जीवन ही व्यर्थ हो गया है मन की यह अवस्था जताकर मैंने गुरुदेव को पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने लिखा अपने पुत्र के देहावसान से तुम कातर हुए हो किंतु जिन्होंने उसे तुम्हें सौंपा था यदि वे अपनी चीज वापस ले ले तो तुम क्या कर सकते हो जो हो दारुण पुत्र शोक पाकर भी तुमने श्री ठाकुर से भक्ति विश्वास की ही प्रार्थना की है यह शुभ लक्षण है और तुम कभी किसी भी अवस्था में क्यों न रहो जान लेना कि श्री श्री ठाकुर सदा तुम्हारे पीछे हैं गंदा कीचड़ लग जाने पर भी वे उसे धो पोछ कर तुम्हें उठा लेंगे निश्चय जानना और मन की एकाग्रता को बात तुमने उठाई है तो यदि पूरी एकाग्रता हो जाए तो चिंता की बात क्या है उन पर निर्भर रहकर सदा उनकी कृपा मांगते रहना तुम्हारा अवश्य मंगल होगा क्या साधना के द्वारा ईश्वर लाभ होता है तुम क्या साधन करोगे तुम्हारे सिर पर कितना बड़ा बोझ है उसे ठाकुर जानते हैं जितना हो सके उतना करते चलो उसके बाद ठाकुर हैं और तुम्हारे गुरु हैं वे देख लेंगे यह चिट्ठी पाकर आशा और आनंद से हृदय भर गया श्री श्री महापुरुष महाराज के संबंध में कभी कभी मन में चिंता उठती है हे, ये कौन है दूसरों के लिए इतनी करुणा किंतु मैं कोई सिद्धांत नहीं निकाल सका उनके संबंध में श्री श्री ठाकुर की संतानों में कोई व्रज धाम के राखाल गायों की रखवाली करने वाले ग्वालवाल कोई श्री रामचंद्र के भक्त कोई महाप्रभु चैतन्य देव के दल के हैं तो कोई ईसाई दल के हैं और किसी का यही अंतिम जन्म है किंतु महापुरुष महाराज के संबंध में ठाकुर का ऐसा कुछ इंगित जानना संभव नहीं हुआ महापुरुष जी से सुनने पर विश्वास करूंगा ऐसा सोचकर एक बार उन्हें लिख भेजा किंतु वे थे भोलानाथ उत्तर में उन्होंने लिखा मैं कौन हूँ या क्या हूँ यह सब मैं नहीं जानता बेटा तुम इतना ही जान रखो कि मैं ठाकुर का संतान और दास हूँ एक बार मैंने स्वामी अभेदानंद जी महाराज को भी लिखा था उन्होंने लिखा महापुरुष महाराज ठाकुर के लीला सहचर हैं श्री श्री ठाकुर कहते थे कि ईश्वर लाभ ही मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ का अर्थ उनके किसी रूप का दर्शन ही मैं समझता था और किसी किसी भक्त को वैसा दर्शन हुआ था यह भी मैंने सुना था मुझे दर्शन आदि कुछ नहीं हुआ इस कारण मन में खेद था ऐसा वेदना भारा क्रांत मन लेकर एक बार मैं पूज्य पाठ गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हुआ और प्रणाम के अनंतर प्रार्थना की उन्होंने तुरंत कहा क्या वैसे ही दर्शन होते हैं ठाकुर को तो बहुतों ने देखा है क्या उन सबको दर्शन हुआ है ठाकुर ही भगवान है क्या वे ऐसा समझ सके हैं जब तक वैसे अनुभूति न हो तब तक कुछ भी न होगा भक्ति ही सार है शुद्ध भक्ति तुम ठाकुर से रोते हुए प्रार्थना करना भक्ति ही तुम्हारा सहजभाव है उसे मैं समझ गया था ठाकुर की कृपा से तुम्हें भक्ति लाभ होगा मैं कहता हूं, उन्होंने इस बातों को इस ढंग से कहा कि कैसे दर्शन आदि मेरे सामने नितांत मूल्यहीन प्रतीत हुए मैं और कोई बात नहीं कर सका और एक बार दीक्षा लाभ के नौ वर्ष बाद से गुरुदेव के पास में पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया उन्होंने जो कभी नहीं पूछा वही पूछना आरम्भ किया तुम्हारा घर कहाँ है कहाँ रहते हो क्या काम करते हो इत्यादि इस प्रकार एक एक करके सारी बातें पूछी मैंने ठीक ठीक उत्तर दिया मेरी नौकरी की बात सुनकर उन्होंने पूछा क्या तुम्हारी तरक्की नहीं होती मैंने उत्तर दिया होती है महाराज किंतु इधर मैं तरक्की नहीं चाहता महाराज ने कहा अच्छा तुम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो होगी होगी निश्चय होगी मैं कहता हूँ इधर तुम्हारी बहुत उन्नति होगी इस रूप से वे बार बार बार एक ही बात दोहराने लगे मेरे नौकरी जीवन में तरक्की नहीं हुई मैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए उनकी ओर देखते हुए प्रतीक्षा कर रहा हूं कुछ दिनों के बाद एक अन्य समय छुट्टी मिलने पर श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए मैं बेलूर मठ पहुँचा मैं जानता था कि ईश्वर दर्शन तो होगा ही नहीं किंतु आध्यात्मिक जीवन की क्या परिणति होगी मुक्ति या मोक्ष का अधिकारी मैं होंगे या नहीं किंतु उनके पास उपस्थित होते ही मैं सब भूल गया इस बार भी वैसा ही हुआ गुरुदेव ने मानो मेरे हृदय की बात खींच ली और कहा मुक्ति मोक्ष क्या है वह तो हाथ की मुट्ठी के भीतर है जिस पर भी यदि कुछ करो तो जीवन मुक्ति का स्वाद पा जाओगे ठाकुर को पकड़े रहो उनसे प्रार्थना करो क्रमशः सब कुछ होगा फिर किसी समय गुरुदेव ने कहा ठाकुर जीव के मंगल के लिए आए थे हम लोग भी वही कर रहे हैं लोक कल्याण कामना के सिवाय अन्य कोई कामना हमारे भीतर नहीं है ठीक कहा है हम लोग लोगों को धोखा देने नहीं आए हैं मैंने अकेले ही दीक्षा ली थी क्योंकि उस समय अपनी पत्नी में दीक्षा लाभ के लिए कोई उत्साह नहीं देखा था बहुत दिनों के बाद अब दीक्षा लेने के लिए मेरी पत्नी के मन में भी आकांक्षा उत्पन्न हुई मैंने तुरंत गुरुदेव को लिख भेजा उनकी आज्ञा आने पर 1930 सौ ईस्वी के दिसंबर मास में पत्नी को लेकर मैं मठ आया उस समय श्री गुरु महाराज का चलने तक की शक्ति नहीं थी गुरुदेव ने अपने बिस्तर पर ही बैठकर मेरी पत्नी को दीक्षा मंत्र का स्पष्ट उच्चारण कर सुना दिया मैं पास बैठा ही था उन्होंने कहा बस हो गया और कुछ नहीं बोले ध्यान जप की बात भी नहीं उन्नीस सौ के शेष भाग में अर्थात पूज्य पाठ श्री महापुरुष महाराज के शरीर त्याग के बाद मेरी पत्नी का देहांत हुआ इतने दिनों तक उसे कभी जप करते नहीं देखा एक दिन मैंने पूछा तुम थोड़ा बहुत जब भी नहीं करती तो क्या तुमने केवल हाथ का जल शुद्ध करने के लिए मंत्र लिया था उत्तर में उसने कहा कहा गुरुदेव ने तुम मुझसे जब करने के लिए नहीं कहा है मंत्र मेरे हृदय में अंकित है शरीर छोड़ने के पूर्व क्षण तक बाहर का ज्ञान उसका प्रायः लुप्त था ऐसी अवस्था में वह बोल उठी गुरुदेव आए हैं बैठने को नहीं दिया इसके बाद ही पत्नी की अंतिम श्वास निकल गई तब मेरी समझ में आया कि उसका सारा भार गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया था 1932 सौ ईस्वी के दिसंबर मास के बड़े दिनों की छुट्टी में मैं श्री गुरुदेव के श्री चरण दर्शन के लिए मठ पहुंचा। प्रणाम के अनंतर मैंने बताया कि अनेक कामकाज के कारण मेरा साधन भजन कुछ नहीं होता सुनकर गुरुदेव ने अभय देते हुए कहा जरोमत ठाकुर हैं वे सब कुछ देख रहे हैं जितना तुमसे हो सके उतना करते चलो दिनांत में एक बार स्मरण करना उसी से हो जाएगा प्रणाम करते हुए मैंने कहा ठाकुर को तो मैं नहीं देखता आपसे निवेदन कर रहा हूं। महापुरुष जी ने श्री गुरु श्री गुरु उच्चारण कर दृढ़ता के साथ कहा मैं कहता हूं मेरी कृपा से तुम्हें वस्तु लाभ होगा उनके ऐसी अनुपम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके मेरे नेत्र आनंदासुर से भर गए मानव मोह से भाती नहीं निकलना चाहती अंत में गदगद कंठ से मैंने कहा मुझे और कुछ मांगने का नहीं है पूज्यपात गुरुदेव की वह बाड़ी ही मेरे लिए अंतिम वाणी थी इसके अनंतर मुझे केवल एक बार उनके श्री चंद्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था किंतु उस समय वे सन्यास रोग के वाक शक्ति रहित थे अनेक भाग्यवान भक्त हैं जिन्हें श्री, श्री महापुरुष महाराज के साथ अंतरंग रूप से मिलने का अवसर मिला था किन्तु मुझे वैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वे कौन थे या किस प्रकार की देवी शक्ति के आधार थे मैं नहीं जानता वे अपने कमरे में ऐसा वातावरण बनाकर रहते थे जहां उपस्थित होने पर मनुष्य मात्र को अनुभव होता मानो दूसरे राज्य में आ गए हैं मन का मैल चित्त का संशय उनके दर्शन मात्र से लुप्त हो जाता था और उनकी उत्साहयुक्तवाणी से ऐसी प्रेरणा मिलती थी कि उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता था एक ओर उनकी दीनता अहंकारहीनता दुर्बुद्धि का नितांत अभाव और दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत के अद्वितीय अधीश्वर तथा संसार तापक्लिष्ट मनुष्यों की भुक्ति मुक्ति के विधाता थे उन दोनों प्रकार के भाव के एकत्र समावेश होने के कारण एक परम पुरुष रूप से प्रतीत होते थे। मुझे ऐसा लगता था, मानो वे सदा ही कलपतरु बनकर विराजमान रहते थे क्षण में सज्जन संगति रेखा भगव भवान तरने नौका इस महाजन वाक्य की सत्यता को की उपलब्धि मैंने पूज्य पाठ महापुरुष महाराज के जीवन में की है श्री गुरुदेव की यह अमृतमय आशीर्वाणी मेरे चित्त पर अंकित है और उसी को जीवन का प्रधान अवलंबन रखकर संसार सागर में तैरता चल रहा हूँ यह स्मृति कथा ज्यो ज्यो मन में उदित होती है त्यों त्यों आनंद का अनुभव होने लगता है और अपने को मैं अत्यंत भाग्यवान समझता हूँ गंगा जल से गंगा पूजा की तरह उन्हीं की स्मृति कड़िका से अपने को श्री गुरुदेव के चरण सरोज में अंजलि देकर मैं धन्य हो गया हूँ